चौदह डू अग्निकुम अहिंसक बनो है हिंसक बनने से पहले हमें ये जानना होगा कि अहिंसा है क्या अहिंसा परमोधर्म धर्म हिंसा तथा अर्थात यदि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है अहिंसा का अर्थ है सर्वदा तथा सर्वदा मनसा वाचा और कर्मणा सब प्राणियों के साथ द्रोह का अभाव अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूता नाम डैश व्यासभाष यौग सूत्र दो अहिंसा के भीतर इस प्रकार सर्वकाल में केवल कर्म या वचन से ही सब जीवों के साथ द्रोह न करने की बात समाविष्ट नहीं होती मन के द्वारा भी द्रोह के अभाव का संबंध रहता है योग शास्त्र में निर्दिष्ट तथा नियम हिंसा मूलक ही माने जाते हैं यदि उनके द्वारा किसी प्रकार की हिंसावृत्ति का उदय होता है तो वे साधना के सिद्धि में उपादेय तथा उपकार नहीं माने जाते सत्य की महिमा तथा श्रेष्ठता सर्वत्र प्रतिपादित की गयी है परंतु यदि कहीं अहिंसा के साथ सत्य का संघर्ष घटित आता है तो वहां सत्य वस्तु सत्य न होकर सत्याभास ही माना जाता है कोई वस्तु जैसी देखी गई हो तथा जैसी अनुमित हो उसका उसी रूप में वचन के द्वारा प्रकट करना तथा मन के द्वारा संकल्प करना सत्य कहलाता है परंतु ये वाणी भी सब भूतों के उपकार के लिए प्रवृत्त होती है बूटों के उपखात के लिए नहीं इस प्रकार सत्य की भी कसर अहिंसा ही है इस प्रसंग में वाचस्पति मिश्र ने सत्य नामक पश्वी के सत्य वचन को भी सत्याभास ही माना है क्योंकि उसने चोरों के द्वारा पूछे जाने पर उस मार्ग से जाने वाले सात व्यापारियों का समूह का सच्चा परिचय दिया था हिंदू शास्त्रों में अहिंसा सत्य अस्त्य न चुराना ब्रह्मचर तथा अपरग्रह इन पांचों यमों को जाति देश काल तथा समय से अनुच्छिन्ह होने के कारण समभावीन सार्वभौम तथा महाव्रत कहा गया है योग बुत्र दो इकतीस और इनमें भी सब का आधार होने से अहिंसा ही सबसे अधिक महाव्रत कहलाने की योग्यता रखती है अंतर ध्यान डैश अहिंसा क्या है अहिंसा का एक साधारण अर्थ जो हमें बताया जाता है डैश न करना ही अहिंसा है हिंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हिंसा करना पाप है जबकि अहिंसा परम धर्म है क्या सही में अहिंसा का वही अर्थ है जो हमें बताया जा रहा है जो हमें सिखाया जा रहा है जो हम सुनते आ रहे हैं ये विचार मेरे दिमाग में इसलिए आया क्यूँकी अगर अहिंसा ही परम धर्मन होता तो क्या कृष्ण जी ने पूरी गीता में अर्जुन को हथियार उठाने और युद्ध के लिए प्रलित करके धर्म किया था वो गलत था या हमारे समझने में कुछ देर है क्योंकि अगर अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना होता और अहिंसा ही परम धर्म होता तो क्या महाराणा प्रताप महाराना सांगा शिवाजी रानी लक्ष्मी बाई ये सब बदधर्मी थे क्या क्या अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने जो युद्ध किए वो केवल धर्म का ही अनुसरण था रामायण में कहा गया है जन्म ही धर्म भूमिष्ठ स्वर्ग पे गरीयी तो उस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाए वो अधर्म कैसे हो सकती है जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है या तो गीता और रामायण गलत बता रहे हैं या फिर अहिंसा परमोधन को समझने में कुछ भूल है स्कंद पुराण में लिखा है कि एक ब्राह्मण भी यदि स्तरी रक्षा गौरक्षा और कुटुम्ब की रक्षा के लिए शस्त्र और लड़ते लड़ते मारा जाए तो उसकी गति उन परम तपस्वियों के फल से भी कहीं अधिक होती है जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं मैंने जब ढूंढा तो मैंने मनुस्मृति का वो श्लोक पढ़ा जिसमें धर्म के दस लक्षण बताए गए है इंद्रिय निग्रह विद्या सत्या दस कंधर्म लक्षण धर्म के दस लक्षण है पर कहीं भी अहिंसा नहीं है हाँ अक्रोध अवश्य है पर अक्रोध और अहिंसा तो अलग अलग है फिर अहिंसा परम धर्म कैसे हुआ क्या ये सारे शास्त्र पुराण धर्म के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं या हम अहिंसा को कुछ गलत समझ रहे हैं इन सारी बातों पर बहुत विचार करने पर एक निष्कर्ष निकला कि अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना नहीं है अपितु अहिंसा का जो संभव अर्थ हो सकता है बट हिंसा न करना किसी जीव को अकारण नुकसान न पहुंचाना ही अहिंसा है चाहे मानसिक हो या शारीरिक क्योंकि हिंसा मानसिक भी हो सकती है हाँ यदि आपके पास कारण है यदि सामने कोई आता, आता है यदि कोई किसी स्टली का शोषण कर रहा है यदि कोई आपके पर आघात करता हो यदि कोई आपकी मातृभूमि पर कब्जा करने का प्रयास करता है तो हिंसा आवश्यक है और परम पुण्य की प्राप्ति कराने वाली है समय के साथ बहुत सी बातें और बहुत सा ज्ञान विलुप्त हो रहा है ऐसा इसलिए नहीं कि कलियुग है या फलाना है या अधिकाना है वर्ण इसलिए क्योंकि हमने शब्दों के अर्थ बदल दिए हैं हम शब्दों के अर्थों पर उतना मनन नहीं करते जितना आवश्यक है क्योंकि ये कार्य तो हमने विचारकों के लिए छोड़ दिया है जो बाबाजी ने स्टेज पर से बता दिया वही सही है क्यों सही है अरे देखो कितने लोग इनको करते है ये क्या गलत कहेंगे इन्होने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है ये क्या गलत बात बोलेंगे ये जो खुद की बुद्धि को प्रयोग न करने वाली जो प्रवृत्ति है ये जो खुद को विचार न करने देने की प्रवृत्ति है ये खतरनाक है इसने ही धर्म का नाश किया है आप केवल बाबाओं के भाषण मत सुनिए उनसे प्रश्न कीजिए गुरु शिष्य परंपरा कभी प्रचवन वाली नहीं रही उसमें शिष्य अपने अज्ञान को मिटाने के लिए अपने गुरु से विभिन्न प्रश्न करता है और गुरु उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। आप भी प्रश्न कीजिए पूछिए अपने गुरुओं से, बौबाओ से दर्य मत कि लोग क्या कहेंगे कह नहीं जी, जी ये लोग जो कहते हैं यदि आपको सही में ज्ञान चाहिए तो आपको खड़े होकर सवाल करने पड़ेंगे चीजों को सही में समझना होगा धर्म क्या है इसके अंत तक जाना पड़ेगा यदि आप धर्म को सचते हैं तो आपका जीवन उगामी होगा अन्यथा जो बा बाजी कह रहे हैं उसे कीजिए और किसी भी बात को मान कर के उसे अपने जीवन में उतारिए आप समझ रहे है की आप धर्म कर रहे है पुण्य कार्य कर रहे हैं, किंतु तो वास्तव में आपके जीवन में सिवाय कष्टों के कुछ नहीं है इस बात को समझना होगा कि लक छाप लगाने वाला आवश्यक नहीं कि पंडित हो पंडित का अर्थ तो है विज्ञानी जिस निवेद का पुराणों का शास्त्रों का अध्ययन किया हो और न केवल अध्ययन किया हो वर अध्ययन के बाद चिंतन भी किया हो हर कोई इतना अध्ययन नहीं कर सकता इसलिए समाज में ब्राह्मण की परिकल्पना की गई जिसका कार्य केवल समाज में गयन का प्रचार और प्रसार था ब्राह्मणों में कई टाइप होते थे जिनमें सभी कार्य गयन का प्रचार प्रसार नहीं होता था यदि आपको अपने जीवन में कोई कष्ट है कोई समस्या है तो राह चलते किसी टिलक छापे वाले से मत पूछिए किसी भी बाबा से मत पूछिए बल्कि अपने चारों ओर ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो सही में ज्ञानी हो ऐसे व्यक्ति को ऐसे गुरु को ढूंढना पड़ता है वो आसानी से नहीं मिलते वो तंबू डेरा लगाकर भाषण देने नहीं आते पहले खुद को शिष्य बनाना पड़ेगा सुम्य बनाना पड़ेगा ये मानना पड़ेगा की जो मुझे जो आता है जो मैंने सीखा है वो पूर्ण नहीं है क्योंकि जब तक आपका खुद का गिलास खाली नहीं होगा तब तक उसमें और जल नहीं भरा जा सकता जब आप ये मान लेंगे गुरु आपको मिलेगा और जब तक आप ये नहीं मानेंगे, यकीन मानिए वो आपके सामने आकर निकल जाएगा और आप अपने अहंकार में ही डूबे रहेंगे कि मैंने तो इतना अध्ययन किया है मैंने तो गीता पढ़ी है मैंने तो फलाने गुरुजी से ऐसी प्राप्त किया है मुझे तो सब पता है जाने कितने पढ़े हैं गीता पढ़ने वाले जाने कितने पढ़े हैं पुराण पढ़ने वाले जिन्हें पूरी पूरी गीता कॉन्श है किंतु वो रचुत ज्यादा कुछ नहीं वो केवल शब्दों का अर्थ जानते हैं बता सकते हैं कि कौन से पेज आरोप कौन से श्लोक में क्या लिखा है लेकिन ये गयन नहीं है गया तो बिना चिंतन के बिना मनन के आ ही नहीं सकता आपको ऐसा चिंतन करना पड़ेगा एक एक वाक्य पर एक एक शब्द पर आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे आप उनका समाधान ढूंढिए प्रश्न पूछिए अपने आप से अपने गुरु से तभी आपको आगे का रास्ता साफ दिखाई देगा अहिंसा पर मोधर अहिंसा पर मोधर हिंसा परम पर अहिंसा परम पर अहिंसा परम अहिंसा पर फलम अहिंसा पर मन अहिंसा पर मनसुखम महाभारत अनुशासन पर्व एक सात पंद्रह दो तीन एक एक छ आठ दो नौ याद रखने वाली बात है हिंसा का अर्थ है अकार हिंसा न करना जीव हत्या पाप है यदि अकारण हो किंतु यदि वही जी पर आक्रमण कर दे तो उसका वध करना ही उचित है यदि कोई आपको या आपकी स्त्री को कुटुम्ब को गाय और अन्य प्राणियों को कष्ट पहुँचता है तो आपको भी हिंसा करनी पड़ेगी और उस समय वे धर्म होगा बस आपकी ओर से हिंसा शुरू नहीं होनी चाहिए वो भी अकारण तब ये हिंसा ही धर्म बन जाती है अहिंसा की कामना, ना अहिंसा की वासना से मुक्त हो जाने का क्या अर्थ है बहुत मजे की बात है कि ये सारे भिन्न भिन्न मार्ग बहुत गहरे में कहीं कहीं मूल से जुड़े होते हैं। जब तक मनुष्य के मन में इंद्रियों का लोभ है तब तक हिंसा से मुक्ति असंभव है जब तक आदमी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विक्षिप्त है तब तक हिंसा से मुक्ति असम्भव है इंद्रियां पूरे समय हिंसा कर रही हैं जब बाप की आंख किसी के शरीर पर वासना बन जाती है तब हिंसा हो जाती है तब आपने बलात्कार कर लिया अदालत में नहीं पकड़े जा सकते हैं आप क्यूँकी अदालत के पास आंखों से किए गए बलात्कार को पकड़ने का अब तक तो कोई उपाय नहीं है लेकिन जब आँख किसी के शरीर आरोप पड़ी और आँख मांग बन गयी काम बन गयी वासना बन गयी और अंक ने एक क्षण में उस शरीर को चाह लिया पजेस कर लिया एक क्षण में उस शरीर को भोगने की कामना का धुआं चारों तरफ फैल गया बलात्कार हो गया आंख से हुआ आँख शरीर का हिस्सा है आँख से हुआ आँख के पीछे आँख खड़े हैं, आँख से हुआ आपने किया हिंसा हो गई, हिंसा सिर्फ बछरा भोंकने से नहीं होती आँख भोंकने से भी हो जाती है इंद्रिया जब तक आतुर हैं भोगने को तब तक हिंसा जारी रहती है इंद्रियां जब भोगने को आतुर नहीं रहती तभी हिंसा से छुटकारा है जिसे हम हिंसा कहते हैं वे कव पैदा होती है ये सूक्ष्म हिंसा छोड़े जिसे हम हिंसा कहते हैं स्थूल वे कव पैदा होती है वह तभी पैदा होती है जब आपकी किसी कामना में अवरोध आ जाता है अटकावा आ जाता है तभी पैदा होती है अगर आप किसी के शरीर को भोगना चाहते है और कोई दूसरा बीच में आ जाता है या जिसका शरीर है वही बीच में आ जाता है कि नहीं भोगने देंगे तब हिंसा शुरू होती है जब भी आपकी इंद्रियां भोगने के लिए कहीं कब जा मांगती हैं और कब जा नहीं मिल पाता तभी हिंसा शुरू हो जाती है स्थूल हिंसा शुरू हो जाती है सूक्ष्म हिंसा पहले भाव हिंसा पहले फिर हिंसा सक्रिय होती और स्थूल बन जाती है कृष्ण कहते हैं अहिंसा के मार्ग से भी अर्थात इंद्रियों से जिसने अब मांगना छोड़ दिया इंद्रियां जिसके भिक्षा पात्र न रहे इंद्रियों से जिसने छेदना छोड़ दिया इंद्रियां जिसके शस्त्र न रहे इंद्रियों से जिसने आक्रमण छोड़ दिया ध्यान में जाना हो तो पहले प्रतिक्रमण कभी आपने सोचा है कि प्रतिक्रमण का मतलब होता है आक्रमण ऐसी उलटा आक्रमण का मतलब है दूसरे पर हमला प्रतिक्रमण का मतलब है आक्रमण की सारी शक्तियों को अपने में वापस लौटा ले जाना प्रतिक्रमण गई आप पर आक्रमण करने को तो हिंसा हो गई और मैंने आँख को वापस लौटा लिया उसकी पूरी कामना के साथ अपने भीतर अपने भीतर गहरे में वहां जहां से उठती है कामना वहीं उसे ले गया वापस तो ये हुआ प्रतिक्रमण और जब प्रतिक्रमण हो तभी ध्यान हो सकता है अन्यथा ध्यान नहीं हो सकता क्योंकि आक्रमण करने वाली इंद्रियों के साथ ध्यान कैसा प्रतिक्रमण करने वाली इंद्रियों के साथ ध्यान फलित हो सकता है कृष्ण कहते हैं अहिंसा के मार्ग से भी अर्थात आक्रमण जो नहीं कर रहा अब ध्यान रखे अगर ठीक से समझें तो किसी भी तल पर आक्रमण की कामना हिंसा है किसी भी तल आरोप सूक्ष्म ऐसी सूक्ष्म भी आक्रमण की इच्छा हिंसा है अनाक्रमण प्रतिक्रमण शक्तियों को लौटा लेना वापस अपने में आँख लौट जाए आंख के मूल में कान लौट जाए कान के मूल में स्वाद लौट जाए स्वाद के मूल में फैलाओ बंद हो सबसे उड़ाए अपने मूल में जब ऐसा प्रतिक्रमण फलित हो तब व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध हो पाता है अहिंसा का अर्थ है प्रतिक्रमण लौटना हिंसा का मतलब है जाना दूसरे के ऊपर किसी भी रूप में दूसरे के ऊपर जाना दूसरे आरोप जाना ये हिंसा शत्रुता भी हो सकती है मित्रता भी हो सकती है जो न समझ वे शत्रुता के ढंग ऐसी दूसरे पर जाते हैं जो होशियार है वे मित्रता ढंग ऐसी दूसरों के ऊपर जाते हैं लेकिन जब तक कोई दूसरे आरोप जाता है तब तक हिंसा है और जब कोई दूसरे आरोप जाता ही नहीं अपने जाने को ही वापस लौटा लेता है तब हिंसा इस अहिंसा के क्षण में भी वही हो जाता है जो योगने में जलकर होता है